ख्यास के बाद बालकाल में श्लोक संख्या दस महिमानिक विजय श्री अहि गिरी गज सूर सोहम तहसी तनुताई जय शही सुखव कवित बुधिकाई सुख जाई अन तय छबिला लगत हेतु विधि भवन विहाई स्मीरप शारदयावति धायी दाम कर सर विनयन भाई सो तो तो तो श्रम जायन कोटि उपाय विको विजय सहृदयचारी दा जस हरिग मलहारी, प्राप्रत जन गुण गाना शिगुण विराल गति पचिता सिंहु न पसीप समाना स्वाति शारदा कहणी सुजाना गादा गादा। जो बर सही बरबारी विचारू ही कवित मुख कामणि चारू राम जुगु तुर्वेदी पुनिपोलीमचरित भरतागि सज्जन राम विमलौरा शोभात अनुराग्यामचंद्री सुध की दो दो दो दो की <स्थाथ> कल देख थे जो स्वामी जी ने रामचरितमानस का जो प्रतिपाद्य विषय है भगवान राम की गोंगा था राम नाम उसका निरूपण किया ग्रंथ में दो बातें हैं एक तो भगवान श्री राम जी की गुणगाथा है और दूसरे काव्य है कविता ने भगवान के गुणगान गए हुए हैं उसी गाशी दोनों के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और दोनों का महत्व तो बताया कहा कि कविता के अपेक्षा भगवान राम के जो गुणगान है वे विशद है महान हैं कविता तो बाद पीछे की है पहले नहीं प्रमुख इस ग्रंथ में अगर कोई ढूंढने लगे कि काव्य रचना तुलसीदास जी की कैसी है तो वो मुख्य विषय नहीं है मुख्य विषय ये है कि स्वयं भगवान की गूंज आठा गाई गई है जैसे देखते हैं यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर भी रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तुलसीदास जी महाकवि हैं उनके काव्य का अध्ययन करते हैं तो लोगों का अधिकांश ध्यान काव्य की ओर होता है उनके लिए काव्य ही महत्वपूर्ण है उसका प्रबंध काव्य कैसा है उसके सब में है कि नहीं है अलंकार कैसे हैं, भाषा कौन सी है भाषा का प्रवाह किस प्रकार का है इसमें प्रसाद कौन है कि कौन सा गुण है ये सब वो लोग उसमें जो है वो अधिकांश यही सब अध्ययन करते हैं इसी को सब ढूंढते भी हैं उसमें मुख्य विषय जो इसमें भगवान की गुण गाथा है वो विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण विषय नहीं है उसमें भी अगर कुछ लोग अध्ययन उसका करते हैं तो अध्ययन करेंगे कि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि रामचरितमानस मानस की सामाजिक पृष्ठभूमि जैसे समय रामचरित ने रचना की उस तो समय समाज कैसा था और उसकी झलक रामचरितमानस में कैसी मिलती है ऐसी बातें खोजते हैं तो उस समय जो वह भक्ति ज्ञान कवि योग ये सब और भगवान की चरित्र सुंदर निर्मल पवित्र चरित्र जो कि हृदय को तो निर्मल कर देने वाले हैं उसकी तरफ उनका ध्यान कम जाता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाता हो लेकिन कम महत्वपूर्ण के लिए है लेकिन यहाँ साधकों के लिए काव्य का महत्व तो नहीं है भाषा का महत्व तो नहीं है महत्व तो है भगवान के सुंदर पवित्र गुणगान का उन गुणों में भगवान ने कैसे लीलाएं की है उनकी क्या महिमा है ये सब बहुत ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए उसमें गोस्वामी जी का कहना यह है और फिर भगवान की महिमा इतनी सुंदर है गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी भी जैसी जैसी जैसी तैसी भाषा में भी उसका वर्णन किया जाए तो उसमें भी काव्य के गुण आ ही जाते हैं तो ये जब हमने गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान के चरित्र की गुण गाथा गाई तो उसमें भगवान की कृपा से उनकी महिमा ऐसी है कि फिर उसमें काव्य के भी गुण आ जाए उसमें लेकिन ये काव्य के गुण कहते हैं कि हमारी अपनी कोई उसमें कला नहीं है ये सब भगवान के चरित्रों की महिमा है जिसके कारण से ऐसा काव्य जैसा कुछ बना वो बन जा चार उदाहरण कल दिए उनके द्वारा ये बताया कि जैसे जैसे काली गाय है उसका दूध बहुत स्वच्छ गुणकारी होता है तो लोग काली गाय नहीं देखते लोग काली दूध देखते हैं इसी प्रकार से इसमें कविता न देखो इसमें भगवान के सुंदर चरित्र देखो जैसे शंकर जी जहो शमशान की भगूत लगाए हुए हैं तो शमशान की भगूत न देखो भगवान शंकर जी की महिमा देखो उनका देवत्व देखो उनकी भक्ति देखो उनके गुण देखो ये कहते हैं इसी प्रकार से जैसे कोई नदी हो टेरी मेरी नदी तो नदी टेड़ी है उसको मत देखो उसमें जो शुद्ध गंगा जल जो उसमें प्रवाहित हो रहा है उस जल को देखो देख दो जल सबको पवित्र कर देने वाला पापा हरण कर देने वाला इस प्रकार से उसको देखो दो ये उदाहरण दिए ऐसी एक कालिख का भी उदाहरण दिया कालिख धुआं जैसे धुआं है तो धुआं भी अगर के संबंध से उसकी सुगंध के कारण से धुआं जो वो भी लोगों को बुरा नहीं लगता है अगरबत्ती जलाओ तो उसमें भी तो धुआं निकलता है और धुआं अगर खराब चीज है आंखों में कड़वी लगने वाली है तो अगरबत्ती क्यों जलाते हैं कि उसकी सुगंध के कारण जलाते हैं तो अगरबत्ती की सुगंध महत्वपूर्ण है धुआं महत्वपूर्ण नहीं है इसी प्रकार से कि काव्य है वो तो कलेवर है इसमें जो आत्मा इसकी है वो भगवान के सुंदर चरित्र हैं प्रति काव्य विषय काव्य का आत्मा है और ये उसकी भाषा है अलंकार आदि हैं ये सब उसके जो वो वह वस्त्र हैं आभूषण हैं ऊपर की सजावट है ये सब इस प्रकार तो गोस्वामी जी ये चाहते हैं कि ध्यान दें जिसका इसका प्रतिपाद्य विषय है भगवान के सुंदर चरित्र हैं उनकी तरफ अपना मन एकाग्र रखें। अब दूसरी बात आज कहते हैं कहते हैं कि देखो कविता रामचरित मानस की गुण गाथा तो मान दो हमने गाई लेकिन हमारे गाने से और लिखने मात्र से इसकी सार्थकता नहीं है सार्थकता ये है जबकि बुद्धिमान लोग भगवान के भक्त लोग इसको गाये इसको पढ़े सुने सुना साथ है। इसलिए कहते हैं मुक्ता एक देते हैं हैं पहले, बात बात कहते बाद में। में मुक्ता मुक्ता है, मानी के है, है? इनकी सुंदरता किस बात में है? <coughs> ये होते है एक जगह और इनकी सुंदरता है दूसरी जगह उत्पन्न होते हैं अज सिर सोहन पैसी उत्पत्ति के स्थान शर्त है पर्वत है हाथी है यहाँ तो इनकी इनकी उत्पत्ति के स्थल है लेकिन यहाँ इनकी शोभा नहीं सुंदरता यहाँ नहीं है शोभा कहा है जब वहां से जा कर के ये नृत्यी लहीं सकल शोभा जब ये राजा के गले में माला इत्यादि बने मुकुट में मणिया जड़ी जाए जब आभूषण बने स्त्रियों के वो पहने तब वहाँ पर उसकी सुंदरता इनकी शक्ति दिखाई देती है तो ये यहां तक। सुकरी कैसे सुकरी तो उदाहरण हुआ इसलिए बुद्धि ऐसे सुकवि लोग काव्य रचना तो करते है लेकिन अनंत अन ये कभी काव्य की उत्पन्न तो कहीं होती है और उसकी शोभा कहीं दूसरी जगह है लेखक कवि लोग जो है लिखते है उनकी उतनी वहाँ पर उसकी शोभा सुंदरता कोई वहीं थोड़ा है जब समाज में आकर के लोग बाग उसका आदर करें उसको गाएं सुने सुनाए वहाँ उसकी प्रशंसा करें तब उसकी शोभा है ये उदाहरण आकर के यहाँ पूरा किया अब ये देखिए कि मणि मानिक और मुद्दा ये तीन प्रकार के मूल्यवान वस्तुएँ हैं ये है मणि जैसे हीरा क्या मणि कहलाते हैं और फिर कुछ माणिक्य होते हैं पद्मराज इत्यादि माणिक कहलाते हैं ऐसी मुक्ता मैं जैसे सीत में से मुक्ता निकलता मोती जिसे कहते हैं वह मुक्ता है ऐसे यहाँ पर गोस्वामी जी ने मोती तो बहुत प्रकार के होते हैं आठ दस तरह के होते हैं जगह जगह पैदा होते हैं सीत में ज़्यादा पैदा होते हैं वैसे अन्य भी पैदा होते हैं तो यहाँ गजमुक्ता का नाम लिया है उत्पन्न होते हैं कहा होते हैं हाथी के मस्तक पर जैसे उत्पन्न होते हैं मालिक के पत्थर हैं, पर्वतों में, में, से निकलते हैं. है ये, भी, में निकलती, भी निकलती है और मणि मणि भी कहलाती है सर्व के फंड में भी मणि होती है तो ये सर्व में फंड में मणि हो तो वहाँ उतनी सुंदर नहीं है पर्वतों के खान कही छिपी हुई महा माणिक हों तो वहां वैसी उनकी सुंदरता नहीं है ऐसे ही हाथी के मस्तक में जहाँ छिपी हुई वो मुक्ता है वहां उसकी उतनी शोभा नहीं है जब वो वहां से निकाले जाते हैं साफ किए जाते हैं आभूषणों में जरे जाते हैं तब उनकी सुंदरता वहां पर चमक दिखाई देती है उनकी और तो फिर वहाँ सुंदर भी लगते हैं ऐसे ही कहने का तत्परिए गोस्वामी जी का किस पैमाने का रचना जो कि भगवान की गुणगाथा हमने गायी लिखी इसकी लिखी अन्य लोग इसका जब आदर करेंगे तो तो कविता कविता है और गुणगाथा तो जो गुणगाथा है नहीं तो नहीं इसलिए दूसरे लोग इसको पढ़ें इसको सुने इसका आदर करें ऐसे लोग अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है वो कहते हैं कि देखो सरस्वती जब काव्य रचना होती तो सरस्वती उसमें सहायक होती है और सरस्वती जो है हो कभी लोग सरस्वती का आधान करते हैं और फिर काव्य रचना करते हैं और काव्य रचनाएं भी दो प्रकार की हैं एक लौकिक कार्य रचना है और एक पारमार्थिक है दो प्रकार की काग रचनाएं है तो गोस्वामी जी के मत में जो पारमार्थिक का रचना है वो तो सार्थक है और सरस्वती के का जो परिश्रम सरस्वती देवी ने किया वो उसके सार्थक होता है लेकिन अगर कोई लौकिक कविताएं लिखने लगे द्वारा तो वो सरस्वती का अपमान है उसके लिए है कहते हैं अब देखो सरस्वती देवी हो गई क्योंकि काव्य रचना करने में जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वो एक दिव्य शक्ति है तो वो दिव्य शक्ति की देवता उसका रूप हो गया सरस्वती हो गई अब यहाँ <G holders> ये ध्यान रखना चाहिए कि सरस्वती के माने मेरी कोई एक स्त्री नाम की कोई सरस्वती नहीं है सरस्वती जो वो हो भावात्मक एक तत्व तो है वस्तु है जिसको कि मूर्तिमान वो भले ही दे दिया जाए एक चित्र बना दिया जाए एक स्त्री का चित्र बना दिया जाए देवी का चित्र बना दिया जाए तो उसको सरस्वती बोलने लगे ले लेकिन तात्पर्य यहाँ वाणी से है वाणी की जो शक्ति है वाणी शक्ति जो वो हो कई प्रकार की वाणी की शक्ति हैं काव्य में जो प्रयोग में आता है जैसे तो परा पश्चमती मध्यमा बैठरी ये चार प्रकार की वाणी जो है उनका उल्लेख शास्त्रों में आता है तो जब सरस्वती को बुलाते हैं तो वैसे तो सरस्वती पश्चमती रूप धारण करके मानो हमारे व्यक्तित्व के भीतर कहीं छिपी हुई गहराई में विद्यमान रहती मूलाधार में मान लो विद्यमान रहती है जब उसका आवाहन करते हैं तब तो फिर वो अशंति धारण करती है माने हमारे मन बुद्धि में कुछ भाव रूप आते हैं उसके बाद फिर वो शब्द धारण करते हैं शब्द रूप हमारे जो भाव है वो शब्द का रूप धारण करते हैं और शब्द का रूप धारण करके फिर से वे शब्द जो है बैखरीज रूप में प्रकट होते हैं तो ये है इस प्रकार से हमारे अंदर ही व्यक्तित्व से निकल करके ये जो शक्ति नानी प्रकट होती है ये मन सरस्वती का ब्रह्मलोक से आगमन है सरस्वती का वास ब्रह्मलोक में है जहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं वहीं सरस्वती वास करती हैं क्योंकि सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री है इसलिए वहीं वास करती है जब कोई आवाहन करता है तब तो वहां से आ जाती है तो वो ब्रह्मा जी कहीं बहुत दूर सृष्टि से दूर नहीं है इस सृष्टि में ब्रह्मा जी सर्वत हैं और समस्त रूप भी हैं और व्यस्त रूप भी हैं हर व्यक्ति के अंदर भी ब्रह्मा जी विद्यमान हैं, सरस्वती जी भी विद्यमान हैं। ये बात मुख्य ध्यान देने के वो स्वामी जी जिस प्रकार से जिस भाव से बोलते हैं उधर ध्यान देंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कहते हैं भगत हेतु है तो दुग्ध भवन बिहाई भगत हेतु तो जब देखते हैं किसी कवि की भक्ति तो सरस्वती आती हैं और वहां से दौड़ती है विधि भवन बिहाई ब्रह्मा जी का भी भवन छोड़कर के ब्रह्मलोक लोग भी छोड़ करके सरस्वती चली जाती है अब ब्रह्मलोक छोड़कर के चली जाती है तो मानव सरस्वती को कोई जब वहां से ब्रह्मलोक का जो आनंद है सुख है उससे भी ज्यादा कहीं दिखाई देता है या कहीं किसी में भक्त में कवि में सरस्वती के प्रति भक्तिभाव बहुत दिखाई देता है तो सरस्वती ब्रह्म भी छोड़ करके चली आती है और तो तो आवत धाई सरस्वती का स्मरण करते हैं तो दौड़ती दौड़ती सरस्वती है उसको मूर्तिमान रूप एक स्त्री ऐसा देते हैं लेकिन उस भाव में स्त्री मान नहीं ले लाना चाहिए ये काव्यात्मक वर्णन प्रतीकात्मक वर्णन है कि जैसे मान लो कोई दौड़ता दौड़ता थक जाता है तो थके हुए व्यक्ति को पहले बलाट लिया उसको आया भी लेकिन थका, थका थका आया जब आया तो चाहिए तो उसको विश्राम दे उसके लिए प्रायः उन लोग जो आते हैं उनको पैर धोए जाते हैं धुलाए जाते हैं जिससे थकान मिटे या स्नान कराया जाता है तो थका हुआ व्यक्ति ने जहाँ स्नान कर लिया थकान मिट गई तो ऐसे ही कहते हैं सुमरत सारद आवत धाई राम चरित्र तो सरबिन अनुवाये और सरस्वती जी को स्नान कराना चाहिए तो कहाँ स्नान करें सरस्वती जी कहीं रामचरित्र मानस में स्नान करो भगवान के जो सुंदर चरित्र हैं चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती का स्नान करा माने सरस्वती जी जो हो, वो हो समय इनसे कहें सरस्वती जी से कि आवा भगवान के सुंदर गुणगान हमको गाने हैं तो बस फिर वही गान निकलना चाहिए वही भगवान के चरित्रों की गाथा गुण गाथा प्रकट चाहिए तो सरस्वती जी मानो भगवान के सुंदर च्रोत्रों में स्नान कर लेते हैं और सोश्र जाए उपाय सरस्वती का जी का होता है और कोटी उपाय को नहीं होता माने और कोई उपाय करोस की काग रचना काग रचना करो कहीं प्रतिरिचित तो करण करने लगे कहीं राजाओं का वर्णन करने लगे कहीं स्त्रियों का वर्णन करने लगे कहीं और लौकिक तरह तरह के उनके वर्णन होने लगे तो कहते हैं सब चाहेंगे ऐसी तुम रचना करो काग रचना इनसे सरस्वती का श्रम दूर होता नहीं है वो तो दूर तभी होगा जब वो उसमें भगवान की गुणगाथा गाओगे तो कवि को हृदय विचारी इसलिए बुद्धिमान कवि लोग हृदय में इस प्रकार से विचार करके गांव में हरि जस कली मनहारी बस सरस्वती का आह्वान करते हैं और भगवान की गुणगाथा गाते हैं हरि शब्द का प्रयोग करिए चाहे भगवान राम का गाओ चाहे कृष्ण का गाओ चाहे शिव का गाओ किसी रूप में गाओ कोई राम के लिए आग्रह नहीं है लेकिन होनी चाहिए कुछ आध्यात्मिक चर्चा कुछ तो उसी का गुण गाथा भगवान की होनी चाहिए मुख्य बात भी है ऐसा इसलिए कल लोग ऐसा ही करते हैं और उससे होता है क्या कली मलहारी उससे कलयुग के मलहरण होते हैं कल भी इसी प्रकार से बोले थे यहाँ पर बार बार बोलते ये काम को मधमसर मतलब ईसादेशल प्रसंथ पाठंड इत्यादि जो गिकार हैं ये सब कलीमल है ये सब कथा के सुनने से और कथा के गाने से ही ये दूर होते है एक बहुत सुंदर साधन है ये लेकिन ये कथा सुनने के लिए आगे चल करके कहेंगे कि कथा सुनाने वाला जो सावधान हो करके कथा सुना सावधानी बोले होश आवाज में बोले ऐसे नहीं हटाए हटाए बोल जाए और सुनने वाले भी होश आवाज में सुने ऐसे नहीं की सुनते सुना कुछ नहीं बोले जा रहे हैं कुछ और सुन रहे हैं कुछ और बोला जा रहा है कुछ विचार कर रहे हैं कुछ और कोई सो रहा है कोई जाग रहा है कोई दुनिया भर की बातें कर रहा इधर उधर किधर ध्यान जा रहा ऐसे करके नहीं इस प्रकार से सावधान हो करके इसको सुने तो फिर कलीमल हारी है आगे चल की कहेंगे जय यही समय है समेता कही है सुनी है समुद्र सचेता तो देखो कहना सुनना सब सचेत होकर के होना चाहिए सावधान होकर के होना चाहिए तब कहते हैं उसका फल है, कि वो तब उनका हृदय शुद्ध होगा कलिमल का नाश तभी होगा तो ये यहाँ कहते हैं भगवान की कथा इस प्रकार से सिर्फ गाँव ही हरी फल मलिहारी और प्राकृत प्राकृतिक दिन गाना और सिर सिर्फिरा लगते छताना ये साखा बता दिया कि प्राकृत दिनों का गुणगान करने में इनका शब्द आ गया कोई राजाओं की प्रशंसा करता है और कोई जो है वो व्यक्तियों के और साधारण व्यक्तियों की किसी प्रशंसा करता है या स्त्रियों की प्रशंसा करता है ऐसे करने वाले बहुत से काव्य हैं, तो कहते हैं ये काव्य तीन प्राकृतिक लौकिक से बात करे लौकिक लोगों को मनुष्यों के इस प्रकाश उनकी गुणगाथा गाने से सिर झन गिरा लगत तो कछताना तो सरस्वती जो सिर पीट करके पछताने लगती पश्ताने की बात क्या हो गई अरे साहब कहा इन्होंने बुला दिया और हम भी चलती है घंटे उनके पीछे दौड़े दौड़े वहां तक आए और यहाँ क्या देखते हैं इनके विचारे शुद्ध नहीं कंटी बातें सब इनको पलटानु करना चाहते हैं ये। तो फिर वो सरस्वती जो सिर पीट देती है अपनी पश्चात करती है सिर पछताना अब देखो एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं आगे कि सरस्वती आती है तो काव्य रचना कैसे होती है सरस्वती की कृपा होती तो कैसी होती है क्या अपने भीतर प्रक्रिया कैसे होती है वो तो जानने वाले तो लोग जानते हैं ये बात दूसरी है लेकिन गोस्वामी सफलता पूर्वक उसको वर्णन कर लेते हैं भूल लेते हैं ये उनकी महिमा है कहते हैं हृदय समझो मत शीत समाना अब ऐसा समझ लो कि हृदय तो समुद्र की तरह से है और हृदय में बुद्धि वो बुद्ध सीत के समान है और श्वासारदा और सरस्वती जी का आना कैसे है जैसे स्वाति नक्षत्र की जल की वर्षा कहीं सुजाना बुद्धिमान व्यक्ति लोग ऐसे तुलना करते हैं और जो बरसाई बर बार और जैसे कि स्वाति का जल बरसता है तो वो स्वाति का जल बहुत ही उच्च कोट का शुद्ध निर्मल जल होता है ऐसे ही सरस्वती जी की वर्षा हुई तो, स्वाति की माने सरस्वती जी की वाणी पर तो प्रकट हुई तो बरसाई बर बार तो यहाँ पर क्या वर्षा होती है विचारों की वर्षा होती है श्रेष्ठ विचारों की वर्षा होती है तो वो सब विचार जब आते हैं बुद्धि में आए तो जैसे कि स्वाति का जल अगर में पड़ा तो मोती बन जाता है ऐसे ही सरस्वती की कृपा से कोई विचार बुद्धि में आया है, तो वह यहाँ आकर के वो, वो मोती बन गया विचार मोती बन गया तो कहते हैं कि वो ही कवित मुक्ता तो वो मुक्तामणि बन जाते हैं। तो है जब वो बन गया मोती बन गया तो मोती की माला बनानी चाहिए तो जैसे मोती की माला मोती बेधा जाता है उसमें छेद किया जाता है तो वो भी युक्ति से छेद किया जाता है कि छेद उस के भीतर धागा जाने भर का छेद हो जाए और मोती फूटे भी नहीं इसी प्रकार से इसमें भी ये मोती को तो ये काव्य के जो अलंकार इत्यादि हैं, छंद आदि हैं, ये इस प्रकार के ग्र तो सब हो गए उसमें मोती की तरह से और उसके भीतर जो धागा खड़ा हुआ है वो क्या है रामचरित्राग भगवान का यह है भगवान के सुंदर श्री राम जी के जो सुंदर चरित्र हैं, वो उसमें समय तागे की तरह से पुरुष हुए हैं अब इतने इतनी चौपाइया है इतने दोहे सोरखे हैं इतने छंद है इन सब में भगवान की कथा का वर्णन है और फिर हर जगह जगह जगह फिर नाना प्रकार के अलंकार है तो ये सबका सब तो है इस रामचरित मानस में लेकिन एक सूत्र सम्मेत रोया हुआ है वो भगवान के सुंदर चरित्रों का सूत्र साथ पूरे रामचरितमानस भर में फिर हुआ, हुआ वो एक सूत्र सब्जा एक समान है तो ये कहते हैं इस प्रकार से भावात्मक मणियों की माला बनी और उन सब भावों का भी सार सत्व भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा है इस प्रकार से ये है काव्य रचना हुई और फिर पहले सज्जन विमलूर और जैसे माला के तैयार हो गई मनियों की तो फिर लोग बाग अपने सुंदर माला मणि में धारण करते हैं मनियों की माला पहने हुए ऐसे ही जो है ये है सज्जन लोग फिर ये मनी ये है काव्यात्मक मुक्ता मणि की माला जिसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन है वो अपने धारण करते हैं और अति अनुराग बड़े प्रेम पूर्वक उसको धारण करते हृदय जो जो में धारण करना चाहिए। और लोग तो जैसे माला पहन कर पहन अब ये माला तो तो नहीं जा सकती इसलिए हृदय में धारण करने के माने है भीतर धारण करो अपने हृदय के भीतर धारण करो मैंने इसको याद करो इसको स्मरण रखो और जैसा जो स्वामी जी ने कहा उसी प्रकार से इस मान करो पढ़ो और सुनाओ भी तो हृदय में है ये भाव ये विचार ये सब हृदय में बात करते रहे और तो जिसके हृदय में ये रामचरित मानस वैसे सुंदर भाव मणि रूपी भाव जिसके हृदय में होंगे उसका आंतरिक जीवन परम निर्मल शोभा में आनंद में जीवन उसका बन जाएगा प्रेम परिपूर्ण हो जाएगा जैसे बाहर माला धारण कर लो तो बड़ी शोभा है और अगर ये रामचरित मानस की माला भी अपने हृदय के धारण कर ली तो वहाँ शोभा क्या है वहाँ प्रेम रूपी से है हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हुआ तो वो प्रेम वही हृदय का जो है वो प्रेम है वो प्रेम फिर हृदय में उत्पन्न हुआ और फैला चारों तरफ विस्तार पाया सारे संसार के साथ में सर्वत्र प्रेम समस्त मनुष्यों से प्राणियों से सारे लोग से विश्वभर से इतने हैं सब को परमात्मा का रूप देख करके सबके साथ प्रेम भाव रखना ये हालत तक हृदय में उत्तम होता है जब ये राम कथा बार बार सुनते सुनते हृदय में दास करने लगे तब इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये है ये राम भगवान की कथा वर्णन करने में सरस्वती का आगमन क्या हुआ और कैसे कथा रचना रचना कैसे होती है क्या क्या उसमें है है इस कर दिया एक बात ध्यान देने की है और जरूरत ये बातें काम आती रहती है जुगे जुगे जैसे इन्होने कहा कि हृदय सिंधु मत सीख समाना तो हृदय तो सिंधु के समय हृदय तो बहुत व्यापक करते है अपने उपनिषदों में कहीं कहीं इसको आकाश भी कर दिया गया हृदय आकाश जैसे आकाश बहुत विशाल है वैसे हृदय भी है हृदय को अपने भीतर कोई छोटी चीज नहीं समझना चाहिए हृदय का विस्तार जो वो हो जैसे बाहर का आकाश वैसे हृदय का आकाश तुलसी काशी ने आकाश से समुद्र बोल दिया और समुद्र भी देखो तो बड़ी दूर तक पानी पानी दिखाई देता है तो ऐसे ही करके जो ये है हृदय को समुद्र की तरह से समझ लो चाहे आकाश की तरह से समझ लो उसी तरह से ये सुनना हृदय में ही फिर बुद्धि अपनी बुद्धि कहाँ है लोगों को बहुत बार हृदय समझ में नहीं आता है हृदय कहाँ है तो उनके लिए पहचान नहीं आता अपनी बुद्धि को तो लोग जानते हैं बुद्धि से विचार करते हैं तर्क करते हैं विवेक लगाते हैं समझने की कोशिश करते हैं नहीं समझ में आता है तो भी जानते हैं हमारी बुद्धि नहीं करती है तो ये जो बुद्धि तत्व तो है इसको सब लोग पहचानते हैं फिर के पहचान के द्वारा ये समझ ली बुद्धि है कहाँ तो समझ ली बुद्धि हृदय में लौकिक लोग में देखते अपनी बुद्धि को कहा समझते हैं वो समझते हैं कि सिर का एक भाग है जहां बुद्धि ब्रेन में मस्तिष्क में बुद्धि करती है। ये ठीक है कि बुद्धि वहां पर भी है और वह मस्तिष्क के द्वारा बाई जगत से जो कर संसार करना होता है संपर्क करना होता है तो को ब्रे से अपना संबंध जोर न करता है खाते बुद्धि के गुहो जे जन में कलिकाल कराला चलत सुक मगे कलेवर कलिमानी पंचक भगत कहा राम के करंक्षण कोह काम के महाप्रथम रेग जग मोरी धर्म ध्वज दो धंधक धोरी जौ अपने यौकाउ कथा पार नहीं लाऊ ते, ते अलफ बखानी चोरे मऊ जानी ऐि कथा पून दी है हई खोरी उ करी है हई जयशंका अदीकृति चरमतिरंका कबिन् चतुर्वूप राम गुण गाव रघुपति के चरिता मति मोर निरत संसारा तो मारुत गिर में रूड़ही समझत अमित राम तबाई शरत कथा मनयति कदराई सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति ने कही दास गुण करही निरंतर गृ भुदानी अब तुलसीदास जी फिर अपनी विनम्रता अपनी दीवता करते हैं भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व तो ये भी है मेरा निरहंकार अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है आगे कथा आएगी नारद जी की कथा उससे सिद्ध होता है भक्त के, के हृदय में अगर अहंकार आ गया तो कोई भक्त हा ही नहीं अपने आप को समझता कुछ भी रहे इसलिए मेरा अहंकार था कि अपनी बात गोस्वामी प्रकट करते हैं किस प्रकार से वो तो कहते हैं कि जय जन्मे कलिकाल कराला कराल कलिकाल में जिन लोगों का जन्म हुआ और कर्तव्य मराला जो ऊपर से वेश पहुँच कर धारण किए हैं लेकिन उनके काम कौवे की वैसे और चलत कुतंथ बेदमग छाड़े वे लोग वैदिक मार्ग छोड़ करके गलत रास्ते पर जीवन जी रहे हैं कपट कलेवर कलिमल भांडे कपट का शरीर धारण किए हुए हैं और उसके भीतर उस कलेवर के भीतर भरा क्या है कलिमल भरा हुआ है कलिमल के भांड है कलियुग का मैल सब उनके घड़े में जैसे घड़े के भीतर मल भर गो तो ऐसे उनके कपट के शरीर कपट का तो उनका घड़ा है शरीर है तो सब है और उसमें भरा हुआ है कलयुग के मल काम को धारि समस्त विकार उनके भीतर भरे हुए हैं ऐसे जो लोग हैं तो कहते हैं वंचक भगवती कहा राम के ऐसे लोग हैं कति लोग वंचक मने धोखा देने वाला कहते हैं धोखाधड़ी की भक्ति उनकी है और राम का भक्त अपने आप को कहलाते हैं लेकिन भक्ति एक भी बात कुछ नहीं है भक्ति का अहंकार है और कपट मात्र है तो कहते हैं किंकर कंचन क्रोह काम के ये कोई भगवान राम के किंकर थोड़े हैं ये किंकर किनके हैं काम को काम क्रोध के और लोभ के कंचन के माने यहाँ लोभ के और क्रोध के, के और काम के बस इन्हीं के जो है ये है सेवक दास के सबके हैं धील धर्म ध्वज धंधक और कहते हैं हम हरी दशा क्या है धर्म की झूठी मूठी ध्वजा लिए झूमते हैं मैंने धर्म की बातें मात्र करते हैं जबान पर लेकिन अपने भीतर धर्मर्म के कहीं कुछ है वह कुछ नहीं है धर्म की ध्वजा की भीम के माने है अहंकार दिखाना कि हम बड़े धर्मात्मा हैं उसकी भीम करते बोलते हैं और धंधक धोरी धंधक के माने है दुष्कर्म और धोरी के माने उनको धारण करने वाला या वहन करने वाला वाला, वाला, है। माने की है, प्रवृत्ति में अब उन धर्म की बातें। है ऐसे जितने लोग हैं उनमें से सबसे पहली गिनती मेरी है जो अपने अवगुण सब ये तो अपनी बात कहते संक्षेप में हमें कह दी अगर सब अपने दुर्गुण में कहने लगू तो कथा कार तो फिर कथा चली जाए भगवान की कथा रह जाए पीछे और हमारी ही जो है ये है अधर्म की बातों को और हमारी दुर्गो की वही कथा बनती चली जाएगी इसलिए कोई हमें अपने दुर्गो की कथा थोड़ा कहनी है इसलिए संक्षेप में बात इतनी कह दी अब तुलसीदास अपने आप को अब देखो उनको कितना ज्ञान है उनकी कितनी भक्ति है कैसा सुंदर काव्य रचना की है तो भी वो अपने आप को उस प्रकार का जैसा करके उनके उसके अनुसार उनको अभिमान नहीं है ये अपने मेरा अभिमान होकर के फिर भी कहते हैं कि मुझमें कुछ भी नहीं काम करोग लोग मुझमें भी भरे हुए हैं मुझमें भी सारे संसार के जैसे दुर्गम और लोगों में होते हैं वैसे मुझमें भी है बल्कि और लोगों से ज़्यादा ही होंगे अन्य लोग तो कभी कभी ऐसे होते हैं दुर्गमी लोग होते हैं तो मानते भी कि हम दुर्गमी हैं और हमें तो अच्छे हमारे अंदर नहीं है कोई ऐसे मान लेते हैं तो कम से कम एक गुण में है ही है कि अपने दुर्गुणों को रियलाइज करते हैं जब ठीक हो जाएंगे दूर हो जाएंगे तब भूल जाएंगे दूसरी गलत कहते हम तो ऐसे हैं कि दुर्गुण तो तमाम भरे हैं लेकिन उनको भी रियलाइज नहीं करते कपट दिखा करके धन की बातें करते हैं तो एक और मर गया उसमें दोष तो कारण से कहते हमारी गिनती तो जो और लोग इस प्रकार के हैं जो वैदिक मार्ग छोड़ कर चलने वाले हैं उन लोगों में से सबसे पहली जिनकी पहला सबसे पहला नाम मेरा ही है अब इसमें ध्यान देने की बात है देखो ये तो साध्य पर्च हो गया और तो तुलसीदास जी की अपनी अपनी जो है उनकी विनम्रता जो उन्होंने करने था निरा दिखाना था वो भी उन्होंने बताया लेकिन तुलसीदास तो जी को एक बात यहाँ कहती है कि लोग पाखंड करते हैं धर्म के नाम पर वो बहुत बड़ा दुर्गुण है धर्म के किस तात्पर्य आध्यात्मिक कोई भगवान का भक्त है या ज्ञानी है या कोई और किसी प्रकार का और कुछ उसमें कोई गुण है तो उस गुण को तो वह अपने आप में व्यक्ति तत्काल बहुत मानने लगता है भक्ति नहीं होती तो अपने आप को भक्त मानने लगता है ज्ञान नहीं होता तो भी अपने आप को ज्ञान मानने लगता ऐसा अहंकार व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है इससे सावधान रहना चाहिए ये तो बात कहते हैं ऐसे ही है जैसे कि कोई हंस हंस रूप धारण कर ले कौआ हंस का रूप धारण कर ले एक बार एक कौवे को तो तो कहीं हंस के पंखे मिल गए उसने अपने चिपका लिए गया हंस ऐसी कथा बच्चों के उसमें कहानियों में कथा में आती है तो ऐसे ही करके लोग किसी व्यक्ति में हैं तो स्वभाव तो कहूए जैसा स्वभाव चाय छाये काये कायेंोही तो सब बोलने वाली झगड़ा साथ हर किसी से करने वाले हर किसी की निंदा करने वाले हर किसी से बैर उत्पन्न करने वाले हैं तो इस प्रकार के लेकिन ऊपर से हम बड़े भक्त हैं हम बड़े ज्ञानी हैं हमारे ज्ञान के सम्मान हमारी भक्ति के समान किसी की भक्ति नहीं और सबको किसी को कोई समझ नहीं है और सब ना समझ है ऐसी धारणा लिए ऐसे बोलते रहते हैं ये सब जो है यह तू जी के लिए कहते हैं कि यह है, अच्छा गुण नहीं है सबसे बड़ी खराबी मनुष्य में गुणों के सदगुण मनुष्य के अंदर आम तो कैसे आए ये तो मानो एक प्रकार से कपात है हटक बंद गुण आ नहीं सकते जिस व्यक्ति में अहंकार हो और अपने आप को ज्ञान का अहंकार हो उसके अंदर गुण आना चाहे तो नहीं आ सकते प्रवेश नहीं कर सकते तो उसके अंदर दुर्गों भरे हैं तो वही भरे रहेंगे उनके स्थान में गुण नहीं आएंगे देखा जाता है इस प्रकार का नियम जब जब ये रियलाइज करता है कि हमें कितने दुर्गो भरे हुए हैं और हम कहा कितनी ज्ञान की बातें करते हैं ये तो सब बातें हैं हमें अपना सुधार पहले करना चाहिए अहंकार को छोड़ना चाहिए छोड़ने चाहिए शांति रखने चाहिए सबसे प्रेम रखना चाहिए ये सब अपने अंदर गुण आने चाहिए जब स्वीकार भी करें की हमारे अंदर है, ये हम बहुत कोशिश करते हैं कि छूटना चाहिए तो भी छूटता नहीं इसको कहते हैं कन्फेशन है ना क्रिश्चियन मत में कन्फेशन जो है अपने दोस्तों को और पापों से निवृत्त होने का एक बहुत अच्छा रास्ता है कंफेस कर लिया तो इसके माने इसके बाद फिर कुछ सुधार होने की संभावना है और जो कनफर्गो तो तो नहीं फिर एक बात शिक्षा तो पता चलती है वो स्वामी जी कह रहे हैं अपनी विलंबता की बात हुआ अलग और दूसरी बात ये है कि जीवन का जो मार्ग है हमारे लोगों का कैसे सदगुण क्या है हमारा कर्तव्य कर्म क्या है कैसे जीवन जीना चाहिए इसको हमें अपने मन से नहीं समझ लेना चाहिए जो शास्त्र कहते हैं वही हमारा रास्ता है है शास्त्रों ने निश्चित कर दिया है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए हमारे आंतरिक गुण क्या हो बाहरी व्यवहार हमारा किस प्रकार का हो और उस व्यवहार में भी हमारे कर्तव्य कर्मी क्या है वो कौन से हो ये सब शास्त्रों ने निर्धारित किए अगर शास्त्र के मत को छोड़ करके जब अपने मत से चलने लगेंगे इसके माने दूर गलत का रास्ता हो जाएगा इसलिए कहते हैं याद रखनी चाहिए इतनी कि चलत है। चलत, है। चलत है। मैंने वैदिक मार्ग को तो दिया छोड़ और चलत कुपंथ वैदिक मार्ग को छोड़ा को तो फिर कौन तो मार्ग है दो ही मार्ग है एक तो सन्मार्ग है और एक कुमार जो सनमार्ग है वो वैदिक मार्ग है और जो कुमार्ग है वो हो दूसरा रास्ता है जो मनमानी लोगों करते हैं। वैदिक मार्ग अगर छोड़ देंगे तो जरूर ही कुमार हो जाए हम लोग कहते हैं अरे साहब देख तो बहुत पुरानी बातें हो गई और उनमें बातें जो लिखी थी तो पुरानी लोगों की लिखी थी आज हम बेजों की बातें मानने लगे और उनके अनुसार अगर हम ईमानदार बनने लगे सत्यवादी बनने लगे तो भूखों मर जाए एक दिन जिंदा नहीं रह इसलिए वैदिक मार्ग को छोड़ो और जो रास्ता अपना है चोरी चमारी का खलीफा पाखंडी का उस रास्ता कटो तो उससे जीवन कट जाएगा नहीं तो जीवन नहीं कटेगा ये धारणा जो है इसके जो जी इसके विपरीत ये कहते हैं कैसा नहीं जो वैदिक मार्ग है वही सही रास्ता है आपको जो दूसरा रास्ता सूझ रहा ये दुर्भाग्य की बात है कहीं से साफ हुए हैं पूर्व तो ये पाप जो अब तुम्हारी बुद्धि में वैज कुमार को छोड़ करके, जो कुमार है वही तो मैं सन्मार्ग दिखाई दे रहा है तो चलो तो, तो चलत तो बताई दिया उस प्रकार से ये है तो गोस्वामी जी जो भक्ति भी प्राय लोगों की जो भक्ति होती है दिखावती ज्यादा होती है और भक्ति भी भक्ति तो वास्तव में हृदय से परमात्मा के अपने समर्पण उसकी परमात्मा न प्रेम परमात्मा के आश्रित रहना अपने आप को परमात्मा से जोड़े रखना ये भक्ति के मुख्य लक्षण ये भक्ति के लक्षण है और वो सब कुछ है नहीं हा? और ऊपर से भक्ति की बातें करते तमाम प्रामायण याद कर लो या गीता याद कर लो और उसकी बातें बता दो तो इतने माथे से कोई भक्ति थोड़ी हो गई हृदय में परमात्मा से कोई समर्पण भाव है नहीं उनके प्रति तो आश्रय रह नहीं सकते परमात्मा के तो बस अब प्रिय भक्ति का ही प्रिय इसलिए भक्ति तत्व का मुख्य राष्ट्र जो वो हो यह है कि परमात्मा के ही किंकर हैं अब यहाँ पर उसको अपने आप ही उसको विस्तार करके देख लो कि बंचक भगत काये राम के भगवान के भक्त झूठे भक्त कब है जब भगवान के हम किंकर नहीं हैं कि हम भगवान की सेवा में ले दास हों भगवान के भगवान के दास भगवान की सेवा के माने क्या है कि जब हम अपना जीवन भगवान के ही कार्यों के लिए समर्पित करते हैं ये सारा संसार, रखें अष्ट धातु का बना हुआ ये सारा जगत परमात्मा की मूर्ति है इसमें सबकी सेवा में लगे रहना परमात्मा की सेवा करना परमात्मा को अपना स्वामी समझना और अपने आप को परमात्मा का दास समझना दा। ये भाव जब व्यक्ति में हो तब वो भगवान का भक्त जो व्यक्ति हर तरफ से चारों तरफ से अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है कोई लोक सेवा के कार्य में लगता नहीं है लोक सेवा में भी चाहता कि हर कोई व्यक्ति हमारी ही सेवा कर दे हमें और धन दे दे हमें और सुविधाएं दे दे हमें और सुख प्रदान कर दे अपने ही अपना अपने ही अपना व्यक्ति को रहता है और कहीं न सेवा न सेवा कुछ और कुछ है नहीं दूसरे का कहीं कुछ करने को नहीं है तो ये भक्ति के लक्षण है नहीं भक्ति तो तब है जब अपने आप को अपने स्वार्थ को भूल जाए भगवान जिस प्रकार से रखे वैसे ही रहे बस लेकिन भगवान की सेवा में सदा तत्पर रहे ये जो था यहाँ के पंक्तियों का जो सार है ये ध्यान देने लायक है ये हमको तो काम तो लोग का के दास नहीं बनना चाहिए मानी स्वार्थ की बात उनका दास नंदन करके भगवान के दास बने मैं समस्त विश्व के लोग कल्याण के कार्यों में लगे कहते हैं कि रास्ते में अति बखाने, थोड़ो में जानी है सयाने कि हमने बहुत संक्षेप है इसलिए कह दिया कि समझने वाले व्यक्ति इतने ही सही समझ जाएंगे कि दूसरी राशि में कौन कौन से दोस्त भरे हुए हैं ऐसी चालाकी की बातें करते हैं और कैसे जो दोस्त हैं वो सब समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं समझने वाले ये भी समझ जाएंगे तुलसीदास जी की कविता में कोई कमी नहीं है भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं है ये तो तुलसीदास जी की निरहंकारता है जो वर्णन कर रहे हैं ये भी समझ जाएंगे जा जिनको समझना होगा और नहीं समझना होगा तो अपने अहंकार को तुलसीदास जी पर कर देंगे अहंकार ये कहते तुलसीदास अहंकार जो नमंत्र क्या ऐसे भी भूल इसलिए तो तो कहते हैं बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं समझ दीदी दीदी विनती मोड़ी कहूँ मैं कथा सुन दी कौड़ी अब तुलसीदास जी कहते हैं हाथ जोड़ करके सबसे बार बार तरह तरह से विनती करते हैं कि अब ये कथा भगवान की कथा है इसलिए सबको इसका आदर करना चाहिए और उस कथा को लेकर के हमें दोष दें और कहें कि देखो तुलसीदास जी कर ने हमें कब ऐसे नहीं करना चाहिए इसमें भगवान की गोज आता है इसलिए इसका आदर करना चाहिए हमारी हमारे हम जो इसमें दोस्त हैं वो दोस्त हमारे हैं हमने माना जब हम अपने दोस्त मान रहे हैं तब फिर तो तो किसी दोस्त को दोषी कहने की कहो अगर किसी व्यक्ति से गलती हुई हो वो स्वयं कह दे कि गलती मुझसे हो गई सब उसे क्या कह दीजिए तुम दोषी तुम दोषी तुमने तुम गलती की, तुमने दे अब बार बार कहना उसका क्या रखता है वो स्वयं स्वीकार कर रहा था है मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे इतनी बुद्धिबल मेरे नहीं है कविता तो बहुत अच्छी नहीं है मेरा बहुत अच्छा कुछ नहीं है संस्कृत है।, है, है तो भी अब जैसी कुछ है ऐसे लोग बाग उसको स्वीकार करेंगे कहते है, कहते है एक एक करी है और मुख्य जर मतर अब देखो अब तो उसी लाल छोड़ खड़े कहा कि देखो एक इतनी बात हमने कह दी हमने स्वयं अपनी गलती मान ली अपनी कमजोरी मान ली लेकिन फिर भी लोग ये कहेंगे कि देखो तुलसी रात कितना चालाक है अपने आप को छिपाने के लिए कोई तुलसीदास की निंदा न करे इसलिए अपने आप ही अपनी निंदा कर ली अपने आप को हिंद बता दिया और दूसरे सब लोगों की जबान बंद कर दी है अब कोई कुछ कह नहीं सकता ऐसे समझ करके लोग बात कहने फिर भी हमारी अगर निंदा करेंगे अधिकमती रंग का तो कहते दरिद्रीपन्न दरिद्री जिस बुद्धि को समझ में न आ दरिद्री बुद्धि और जिसमें समझ में आ जाए कुछ उसकी बुद्ध मान एक प्रकार से महिमावान बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि है तो कहते हैं कि हमारी बुद्धि तो दरिद्र ही मंद बुद्धि है ही हमारी लेकिन जो लोग हमारे इतने कहने के बाद में भी दोष देंगे उनकी बुद्धि तो हमसे भी ज्यादा है। तो कभी न हो नहीं चतुर कहा हूँ कहते हैं न तो हम कभी हैं और न कोई हम अपने चतुर कहलाते हैं इस बता देते हैं कहते कभी न हो कोई कहे की तुलसीदास जी कभी है महाकवि आजकल तुमको उनको महाकवि ही माना जाता है सब करके कहते हैं लेकिन तुलसीदास जी अपनी तरफ से कहते हैं भाई ना हम कभी है ना महाकवि है और न कोई हम बड़े चतुर व्यक्ति है कोई कह के तुलसीदास कभी तो है, लेकिन चतुर बहुत है देखो कैसे अपने आप को चालाक्य से ऐसा बना दिया कि इसमें चाला तो चालाक्य तो बहुत वो भी चतुर्दा हमें कुछ नहीं है मत अनुरूप राम जितनी बुद्धि हमारी है जितनी है, है। उस बुद्धि से जैसे कुछ भगवान के चरित्रों का वर्णन हो सकता है सो हम करते हैं कहाँ रघुपति के चरित्र पारा कहा मत ना भगवान के चरित्र तो महान बड़े गंभीर श्रेष्ठ ब्रेज सूक्षण वहां तक तो बुद्धि पहुंच नहीं सकती ऐसे तो भगवान के चरित्र हैं और हमारी बुद्धि बहुत तुच्छ है इसलिए ये नहीं कह सकते कि जैसा कुछ हम प्रणन कर रहे हैं ऐसे ही भगवान के चरित्र हैं भगवान के चरित्रों की, की महिमा तो जाने कितनी लिए और इससे हजारों गुण ज्यादा ज्यादा है हमें जितनी हमारी बुद्धि है उतना हम करते हैं ये बात रामचरित्र में सबने कही है जब भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई तो बाद में पार्वती से कह दिया भाई जितनी हमारी बुद्धि थी भगवान की हमने महिमा सुना दी को सुनाया तो कागभूषण यही बोलता याग्ञ बल्क ने सुनाया इनको जी को तो सुना भरदारल्क ने भी ऐसे ही बोल दिया कि भाई तक हमारी बुद्धि थी वहां तक हमने तुमको सुना दिया उत्तरकांड जब समाप्त होने लगता है तो हर कोई जब सब कथा का समापन सबकी कथा का समापन होता है तो हर कोई व्यक्ति यही बोलता जहाँ तक हमारी बुद्धि थी तहाँ तक हमने भगवान के सुना दिया वही तुलसीदार यहाँ कह रहे हैं कहा रघुपति के चरित्रकारा कहा मत मोर नृत्य और जय मारुत तो गिर मोर उड़ाई यहाँ पर तुलना क्या हो सकती है कि माने बहुत तेज हवा चले उतनी तेज हवा चले बड़े और पहाड़ जैसे वो भारी पहाड़ है और उतनी तेज हवा में पहाड़े उड़ जाए और वहां पर तो कोई कहा लेखे नही टूल के मैंने कपास भला उसके सामने कपास ये कहे की देखो हम लड़ाई नहीं उड़ेंगे इस तो ये तो बेकार की बात है उसमें तो उसके के के स्थान पर पहाड़ सामने की कौन गिनती है इस भगवान की इनकी महिमा में चरित्र चरित्र जिस चलेत्र को सरस्वती जैसे जैसे शंकर जी ये सब उनका नहीं कर सके उनकी भरा क्या वर्णन करेंगे इतनी हमारी बुद्धि है उसकी तुलना में से देख तो समुद्र अमित समुझक अमित राम प्रभुताई भगवान की प्रभुता जो है अमित है मनिदृष्टि जिसकी कोई सीमा नहीं पारावार जिसका के नहीं ऐसी अनंत भगवान की महिमा है अतिकदराई। की कथा कथा भगवान की का करने में हमें बड़ी कदराई लगती है कदराई लगती है माने रही पलते। कि माने हिम्मत नहीं पड़ती कि भगवान की कथा इतनी महिमावान कथा का वर्णन करने की उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले और कथा वर्णन शुरू करे हमें अपनी बुद्धि लगती है बहुत छोटी भगवान की कथा दिखाई देती बड़ी महिमा में तो फिर हमको हिम्मत नहीं पड़ती है अपनी उस कथा का वर्णन करते हुए कायरता लगती है कदराई मन का लगती है विशेष महेश विधि आगम निगम पुराण देखो सरस्वती हो गए शेष नाग हो गए महेश शंकर जी हो गए विधि ब्रह्मा जी हो गए निगम वेद शास्त्र हो गए आगम शास्त्र भी हो गए जैसे नारद पंचरात्र इत्यादि आगम ग्रंथ है भगवान की भक्ति का भगवान की महिमा का सबन है ये भी सब करते करते में क्या कहने लगे वर्णन कि किया तो भगवान की महिमा इतनी ही निरंतर गी की मैंने भगवान की कथा का अंत यहाँ नहीं है नीति शब्द बनता और धन की कुछ जो कुछ हमने वर्णन किया भगवान की महिमा इतनी ही नहीं है और बहुत है जब ये लोग भगवान बोलते हैं कि हमने जितनी बुद्धि थी उतनी भगवान की महिमा बोल दी लेकिन भगवान की महिमा तो इससे भी ज्यादा है तो फिर बस वही बात हमारे लिए समझ लो हमारी बुद्धि और भी थोड़ी और छोटी सी बुद्धि से जो कुछ हम भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं वो जो है वो हो कोई बहुत नहीं है बस तो उसका एक अंश मात्र ही हम उसका थोड़ा सा वर्णन कर पाएंगे ऐसा करते मैं तो मेती कहीं जहाँ सकूं कहीं नाम जब तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं के वही कथा लोग सब सुनाते हैं अब दूसरा कोई जब कथा सुनायेगा तो उनको उसकी बुद्धि तो उतनी भी नहीं होगी जितनी तुलसीदास जी की अब तुलसीदास जी से ज्यादा बुद्धि का किसी की हो सही और रामचर मानस की रचना सुन न कर दो आखिरकार रामचर्र मानस ही लेकर तुलसीदास क्यों बैठना पड़ता है क्योंकि बात है स्वयं तो इसी में तो रामचर मानस तुलसीदास जी का लेकर के बोल रहे हैं उसमें अहंकार करना बैठ की बात है कि हमको तुलसीदास जी भी ज्यादा जान दे इसलिए कथा में भी रस तभी है जब विनम्रता और अगर अहंकार पूर्वक कथा कही जाती है तो कथा का जो तात्पर्य है वो ही खत हो जाता समाप्त हो जाता और कथा का जो रस है वो समाप्त हो जाता निरहंकार होकर के पूर्वक कथा सुनावे तो वाणी में भी मधुरता है और उसमें सरसता आ और सुनने वाले जैसी जिन लोगों को भी उसमें रस आ गए कभी कभी सुनने वालों को नींद आती है तो इसलिए नींद आती कथा खराब सुनाने वाला व्यक्ति है उसी हृदय में प्रेम नहीं रस नहीं, क्या नहीं दाई। तो क्या दूसरी आत्मीय कथा बहुत बड़ी आत्म ये तात्पर्य इस प्रकार से जो है ये है यहाँ पर आगे की कथा पर कल थोड़ा सा भगवान का नाम देते नान्या स्त्रिहारिये सत्यम बदा चमानीलात्मा भक्ति प्रय्छन मे काम गुरुमा संच जयराम जय राम जय जय राीराम राम जय जय जय जय राम राम जय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 Ya mi alma ya me lleva Hiranjara